उस दृश्य को आंखों में बन जाने दो उस दृश्य में थोड़ी देर जियो तो ही यह सूत्र जीवित हो पाएंगे तो ये गाथाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी तब तो मैंने ऐसे ही सुन पाओगे जैसे तुम मौजूद रहे हो यही मैं चाहता हूं कि तुम फिर मौजूद हो जाओ उस जगह सांझ पहले तारे निकलने लगे रात उतरने लगी शीतल हवा बहती पशु पक्षी सब शांत हो गए वृक्षों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली सोने की तैयारी करने लगे और ये भिक्षु और भगवान की मौजूदगी फिर भी संध्या में ना उतरे फिर भी प्रार्थना में ना उतरे ये संसारी ही थे इन्होंने चीवर पहन लिए थे भिक्षु के इन्होंने गैर एक वस्त्र धारण कर लिए थे इन्होंने दुकानदारी छोड़ दी थी मगर ऊपर ऊपर छूटी थी भीतर दुकानें खुली थी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 तो भीतर से दृष्टि रूपांतरण का है चित्त के बदलाहट का है बोध के नए करने का है बातें कर रहे हैं यह बात ही नहीं जस्ती और फिर बुद्ध की मौजूदगी में चलो अकेले होते बुद्ध मौजूद ना होते और यह बातें करते तो भी चलता है क्षम थे आखिर आदमी है कभी कभी बात करने का मन इनका भी हो जाता है भिक्षु है तो भी क्या आदमी आखिर आदमी है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 तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारी स्थिति है उस पर ही ध्यान रखना वहां बहिर यात्रा बंद होनी चाहिए बहिर मुख्ता बंद होनी चाहिए भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं चकित है चकित हैं कि मैं यहां देने को मौजूद मगर ये लेने को तैयार नहीं चकित हैं कि मैं बरस रायन इनके ऊपर लेकिन इनके मटके उल्टे रखें